शो टॉक जगत तरैया घोर की नंबर फोर तीसरा प्रश्न न तो संसार में ही रस आता है और ना जीवन ही रसपूर्ण है फिर भी मृत्यु का भय बना ही रहता है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 तीसरा आरी सत्य कि मुक्त हो गई ऐसी चित्त की एक दशा है जीवन के दुख से मुक्त हो गई चैतन्य की दशा है चौथा आरी सत्य यह कल्पना ही नहीं है ऐसा औरों को हुआ है तुम्हें भी हो सकता है चार आरी सत्य बुद्ध ने कहे उसमें पहला आरी सत्य है कि जीवन दुख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 अब विचार और वासना के कौए काउ काउ ना करेंगे अब तुम चल सकते हो अब तुम्हारी जीवनधारा एकाग्र होकर परमात्मा के सागर में गिर सकती है